था? हाँ जो औणिका में था शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो और इसका से क्या था शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर मतलब ऐसी समापस्थिति चित्त की ऐसी स्थिति चित्त की ऐसी समाधि जिसमें की के केवल धे का ही धे के ही आकार की वृत्ति हो धे का ही प्रकाश होता रहे धे के बोधक शब्द का ज्ञान न हो और उस ज्ञान का विज्ञान न हो मतलब ऐसा तो शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से शून्य जैसी ये निर्वितरिका का विशेषण है ना तो ये का जो समापत्ति है वो अपने स्वरूप से शून्य हो सकती है क्या इसके स्वरूप शून्य यू कहा है कि स्वरूप से शून्य जैसी स्वरूप से शून्य जैसी क्यों क्योंकि उस समापत्ति का ज्ञान नहीं रहेगा समापत्ति तो एक ज्ञान रूप है ना पर ज्ञान का ज्ञान नहीं स्वरूप से शून्य जैसी अर्थ मात्र का प्रकाश करने वाली समापत्ति को निर्विकर्का कहते हैं जो नए छात्र हैं वो नया प्रसंग आने से समझ में आएगा क्यों पांच छह दिनों से संबंधित पाठ चल रहा है ना पहले से संबंधित चल रहा है तो उनको असुविधा होगी जब विषय बदल जाएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों ये सब पहले से समझाए गए हैं इन शब्दों को समझाया गया है अब देखो अवतरणिका में था पहले शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो की एक लाइन देख लेंगे शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप भेद से रहित समाधि प्रज्ञा में श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से रहित समाधि प्रज्ञा कब होगी शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की तो शब्द संकेत स्मृति पर श्रद्धों क्या है हेतु है कारण है और उसका कार्य क्या है श्रुत और अनुमान ज्ञान के विकल्प से रहित होना समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्र से अवस्थित है, स्वरूप मात्र से स्थित है, कितने स्थित होगा समाधि में स्वरूप के आकार मात्र से ही प्रकाशित होता है ये अर्थमात्र निर्भाषा अर्थ मात्र हो गया उस अपने स्वरूप के आकार मात्र से ही प्रकाशित होता है और क्या सा और वह वह का समापत्ति कही जाती है यदा था ना तो फिर कदा सा कर लेना तब हुआ वहाँ यदा था तो वहाँ कदा कर लेंगे और का समापत्ति को क्या कहा था अब लगाएंगे भाष्य में इसकी तो समापत्ति पहले का आई थी इसमें क्या रही है निर्वितर समापत्ति का मतलब है चित्त की स्थिति एकाग्र चित की स्थिति और वो एक समाधि है वो एक क्या है समाधि है अब यहाँ पर देखेंगे भाष्य में या या है ना तो या किसका विशेषण होगा प्रज्ञा का जो आगे प्रज्ञा आ रहा है तो स्मृति पर शुद्ध जो सूत्र में है इसके लिए ऊपर और में क्या शब्द था शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध था अब भाष्यकार इसका क्या करते है देखो शब्द संकेत श्रुता अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति पर शुद्ध हो यह तो भाष्यकार ने किया ना <ग्णाँगे> देंगे औतरणिका में हमने बताया अभी कि शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो यह हेतु है ये कारण है और, और इस कारण के होने पर कार्य क्या होगा श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से रहित समाधि प्रक्रिया होगी मतलब तो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से रहित होना यह किसका कार्य है शब्द संकेत स्मृति पर शुद्धि का शुद्धि अनुमान ज्ञान रूप विकल्प रहेंगे दोनों नहीं रहेंगे ना तो भाष्यकार इस बात को एक साथ कह रहे हैं जो औतर्णिका में शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध अनुमान ज्ञान विकल्प ऐसा दो बार कहा गया ना हेतु एक बदभा भाव से उसको एक बार कह रहे हैं ध्यान देंगे शब्द संकेत श्रोता अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति पर शुद्ध हो ऐसा भाष्य है ये समाधि का विशेषण बनाया था, ना। ये बनाया था। आ वही आ, वही आ, नहीं हाँ ठीक कह रहे हैं अभी बता रहे है वो समाधि प्रज्ञा का विशेषण था और समाधि प्रज्ञा का विशेषण था वो शब्द संकेत स्मृति पर शुद्धि का कार्य था कार्य था ना तो वहाँ पर कार्य कारण को एक साथ कहते हैं कि वहाँ पर इस वहाँ पर इस स्मृति की निवृति और श्रोता अनुमान ज्ञान विकल्प की निवृति दोनों की निवृत्ति है ना तो दोनों को एक साथ कही देते हैं भाष पंक्ति लगाएंगे कि ऐसा लगाएंगे भाषा की पंक्ति शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो ये तो लग जाएगा आपको ना शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो तो लग जाएगा आपका अब ये दूसरा कैसे लगाएंगे श्रोता अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति पर शुद्ध हो स्मृति पर शुद्ध दो दोनों के साथ जोड़ देंगे तो किसके साथ जोड़ना है शब्द स्मृति पर सुध दो शब्द तो, अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर तथा श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान के विकल्प की स्मृति निवृत्ति होने पर ध्यान देंगे यहाँ श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान रूप विकल्प विकल्प क्या है श्रुत ज्ञान और तो अनुमान ज्ञान ही ये विकल्प है विकल्प तो से श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान लेना है ध्यान देना जैसे विषय की स्मृति आती है उसी प्रकार ज्ञान की भी स्मृति आती है घट पटादी जिन विषयों का अनुभव किया जाता है उनकी क्या आती है स्मृति और मुझे ज्ञान हुआ था मुझे घटका ज्ञान हुआ था, था पटका ज्ञान हुआ था इस प्रकार की स्मृति आती है ज्ञान की भी आती है तो यहाँ पर ध्यान देंगे श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान रूप विकल्प कि स्मृति के निवृत्ति होने पर ज्ञान ही विकल्प है तो ज्ञान रूप विकल्प की स्मृति आएगी ज्ञान रूप विकल्प की तो उस स्मृति के निवृति होने पर मतलब जो समाधि प्रज्ञा होती है उस समय कोई भी स्मृति नहीं चाहिए जो जिस शास्त्र का हमने शास्त्र सुन करके जो ज्ञान हुआ है ना तो जो श्रुत ज्ञान है श्रुत तो ज्ञान की स्मृति नहीं होना चाहिए और अनुमान ज्ञान की भी स्मृति ये मतलब है समाधि प्रज्ञा में क्या होना चाहिए ज्ञान की स्मृति ना हो तथा अनुमान ज्ञान की स्मृति ऐसा भी स्मृति न हो और क्यों जब ज्यादा एकाग्रता हो गयी है तो श्रोत ज्ञान अनुमान ज्ञान तो नहीं होगा उस समय और एकाग्रता ऐसी हो की पहले वाले ज्ञानों की स्मृति भी न आए लगेगी पंक्ति की शब्द अर्थ और ज्ञान शब्द और ज्ञान के विकल्प की निवृति होने पर तथा श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान रूप विकल्प के स्मृति की निवृति होने पर तुम सुनती लगेगी शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो और अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति पर शुद्ध हो निवृत्ति होने पर ग्रह स्वरूपा प्रज्ञा प्रज्ञा मतलब अपनी जो बुद्धि है वो कैसी होगी ग्राह स्वरूप से उपरस्त ग्राह कार्य क्या यहाँ पर थे जो धे, धे है ना ध्यान काल में जो धे है कि धे के स्वरूप से उपरक्त होकर या धे के स्वरूप से युक्त होकर धे के स्वरूप से तो धे के स्वरूप से युक्त कौन होगी प्रज्ञा होगी है ना तो धे के स्वरूप से युक्त जो प्रज्ञा होगी वैसे अच्छा रहेगा प्रज्ञा के पहले एक शब्द आगे देखेंगे पदार्थ पदार्थमात्र स्वरूपा शब्द है ना तो पदार्थमात्र स्वरूपा को आप प्रज्ञा का विशेषण बना लेंगे की पदार्थमात्र स्वरूपा प्रज्ञा ध्य स्वरूप से संबद्ध प्रज्ञा कैसी होगी धे पदार्थ मात्र के स्वरूप वाली मतलब धे मात्र के स्वरूप वाली धे मात्र के ऐसा तो न ढे के आकार की प्रज्ञा हो जाती है इसलिए प्रज्ञा को ध्यय मात्र स्वरूपा कहा ढे तो के आकार की प्रज्ञा होती है इसलिए प्रज्ञा को क्या कहा ढे मात्र स्वरूप मतलब स्वरूप वाली केवल ध्य के ही स्वरूप वाली है और किसी अन्य के सुरूप वाली वही है बीच में कोई विच्छेद नहीं होता है स्वरूपों ग्राय स्वरूप के स्वरूप से संबद्ध धे के स्वरूप से संबद्ध और धे के स्वरूप वाली धे स्वरूप से संबद्ध है और धे के स्वरूप वाली हो गई है धे स्वरूप से संबद्ध धे मात्र के स्वरूप वाली प्रज्ञा धे मात्र के स्वरूप वाली कौन है प्रज्ञा अब ये तो समाधिकालिक प्रज्ञा आ गई ना और यह जो है प्रज्ञा का विशेषण है जो कौन प्रज्ञा या से किसको लेना है प्रज्ञा को लेना है अब सूत्र में जो है ना स्वरूप शून्य यु है ना तो स्वरूप शून्य यू को समझा रहे हैं स्वय यु है ना कि मानो मानो ये मानो वा प्रज्ञा अपने ग्रहणात्मक प्रज्ञा स्वरूप को स्व है ना कि अपने स्वकर्थ अपने स्वम स्व अपने मानो अपने ज्ञानात्मक प्रज्ञा स्वरूप को छोड़कर प्रज्ञास को छोड़ करके प्रज्ञा स्वरूप कर, कैसा ग्रहणात्मक ग्रहणात्मक अर्थ है ज्ञानात्मक ज्ञान रूप मानो अपने ज्ञान रूप प्रज्ञा स्वरूप को छोड़कर प्रज्ञा का स्वरूप प्रज्ञा है ना मानो अपने ज्ञान रूप प्रज्ञा स्वरूप को छोड़कर तो वो वास्तव में छोड़ती है क्या इसलिए यू कहा यु का हिंदी में अनुवाद करते है जैसे या मानो ऐसा कर देते है तो ऐसा लगा लेंगे की गृहात्मक अपने घृणात्मक प्रज्ञा स्वरूप को छोड़ने जैसे मानो समझते हैं मानो ये ऐसा है हाँ छोड़ने जैसा तो वही है कि गृहात्मक प्रज्ञा स्वरूप को छोड़ने जैसा मानो अपने घृणात्मक प्रज्ञा स्वरूप को छोड़कर कर ग्रह स्वरूपापन्ना यु भगवती देश के स्वरूप को प्रा, क्या ग्रह स्वरूपापन्ना ध्य स्वरूप के, के आकार वाली ही होती है, के आकार वाली? हाँ ध्यय के स्वरूप को प्राप्त करने वाली होती है मतलब ध्याय के आकार वाली ही होती है तब वह निर्वितर का समापत्ति कही जाती है जिसको याद से लिया है उसी को सा लेना है तो याद से आपने किसको लिया था हाँ तो तब वह प्रज्ञा निर्वितर का समापत्ति कही जाती है निर्वितर का समापत्ति कौन कही जाती है प्रज्ञा ध्यान ने ये बाद में तदा आया है तो पहले फिर यदा भी जोड़ेंगे कि यदा पहले जोड़ेंगे कि जब जब शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृति होने पर तथा श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान रूप विकल्प कि स्मृति की निवृत्ति होने पर ध्य विषय से संबद्ध पदार्थ मात्र स्वरूप वाली प्रज्ञा ध्य मात्र के स्वरूप वाली जो प्रज्ञा या प्रज्ञा कर लेना यहाँ जोड़ देना यह प्रज्ञा ध्यय मात्र के स्वरूप वाली जो प्रज्ञा मानो अपने गृहात्मक प्रज्ञा स्वरूप को छोड़कर मानो अपने ज्ञानात्मक प्रज्ञा स्वरूप को छोड़कर ग्रह स्वरूप के आकार वाली हो जाती है ग्रैस रूप के आकार वाली हो जाती है तब वह प्रज्ञा निर्वितर का समापत्ति कही जाती है तब वह प्रज्ञा क्या कही जाती है निर्वितर का समापत्ति कही जाती है पंक्ति लगा लो कोई असुविधा और ढूंढ लो तदा है उसमें तदा, तदा नहीं उसमें नही�। इसमें कहीं तदा नहीं है लिख लो इसमें तदा दिया है इसलिए हमने कहा की वहाँ जोड़ो इनके संस्करण में नहीं है इसमें है तदा। आ, आ, आ, आ, ये तदा ये किसका है अरण्य का हरियाणा नंद का है ना श्रीवास्तव का अच्छा इसमें है तदा जिने, जिने, इसमें में तो है hey, इसमें देखना आरण्य में नहीं है अरण्य में भी नहीं है तो उसके बिना भी लग जाएगा कोई बात नहीं है ना, ना? यदि सदा है दिखे तो फिर यदा का त्याग करना पड़ेगा तो जैसा आप चाहे इसके बिना भी, भी लगता है तब प्रज्ञा निर्विकर का समापत्ति तो वह प्रज्ञा निर्विकर का समापत्ति कही जाती है सदा नहीं है तो ग्रंथ तब भी लग जाता है तो है तो भी लग जाता है पंक्ति देख तो लो लग जाएगी हम्म इस पर सो जाएगा विषय हाँ जो पहले से बैठ रहे हैं पाठ में वो तो उनको तो लग जाएगी और बदलेगा तब नए लोग भी समझ जाएंगे क्यों पहले से चार पाँच दिनों से विषय चल है लगातार तथा व्याख्यातम और वैसा और वैसा अवतरणिका में व्याख्यान किया गया कहा गया यदा शब्द संकेत स्मृति पर शुभ दूसरी हेतु गर्भ विशेषण मतलब जो विशेषण है हेतु को भी कह रहा हूँ हाँ हाँ हाँ लिए लेकिन ये जो विशेषण है ना अनुमान ज्ञान विकल्प सुनने तो ये विशेषण हेतु नहीं है ये हेतु मत है हेतु शब्द संकेत स्मृति पर शुद्धि है वो हेतु है यह हेतु मत है अभी तथा व्याख्यातम और वैसे हमने व्याख्या की है कहाँ पर की है औटर्णिका में औतर्णिका में समझा दिया है ना इस विषय अच्छी तरह समझा दिया है ने क्या पाठ अच्छा इसमें पार्ट व्याख्यातम है इसमें क्या पार्ट है व्याख्यातम व्याख्यातम वैसे सामान्यता नपुंसक लिंग का ही प्रयोग अच्छा रहता है सामान्य नपुंसकम के अनुसार इसमें क्या है व्याख्यातम है ना ना प्रज्ञा का विशेषण प्रज्ञा का विशेषण नहीं है प्रज्ञा का व्याख्यान नहीं किया है सूत्र का व्याख्यान किया है ना न समापत्ति या प्रज्ञा का विशेषण होगा तो व्याख्या इसलिए लिंग उसमें क्या स्त्रीलिंग अच्छा अच्छा अच्छा तो यदि स्त्रीलिंग है तो उन्होंने विशेषण किसका मानना कि हमने वैसे समापत्ति का व्याख्यान अवसरणिका में किया है और जो नकुंसक लिंग है उसके अनुसार क्या है कि सूत्रम व्याख्यातम है ना वो भी दोनों लग जाएगा सूत्रम को देखकर कर व्याख्यातम किया और समापत्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने स्त्रीलिंग कर दिया तस्या एक बुद्धि उपक्रमो हा अणु विशेष आत्मा गवादिर घटा लोक लोका तस्या है तो तस्या सर्वनाम पूर्व का परामर्शक है तो तस्या से लेंगे निर्वितरिका समापत्ति क्या लेंगे निर्वितरिका समापत्ति और निर्वितरिका समापत्ति का तस्या है और वास्तविक समापन में जो लोका लिखा है ना तो तस्या का संबंध है लोका के साथ यहाँ लोकाकर से विषय थे थे लोका तो लोका करके क्या हो गया विषय निर्वितरिका समापत्ति का विषय निर्वितरिका समापत्ति का विषय तो चित्त को जिसमें लगाएंगे किसी भी गाय में घट में किसी में लगा ले ईश्वर को बार बार नहीं कह रहे हैं क्योंकि पहले जो है ना ईश्वर का वर्णन आ चुका है ना तर्ज पश्चर्ट हाँ वो तो आ चुका इसलिए उसको नहीं कहते हैं तो ध्यान देंगे निर्वित समापत्ति का, का गोवादी अथवा घटादी विषय गवादी रुवा घटादी लोका गोवादी अथवा घटादी विषय मतलब जिसमें भी चित्र को एकाग्र करना चाहते हैं किसी गो में घट में चंद्र में तारक में नक्षत्र में अपने आराध्य देवताओं दे में किसी में भी निर्वित समापत्ति का गवादी अथवा घटादी विषय अभी ये गवादी घटादी लोका सब प्रथमाय है न अभी फिर देखेंगे कुछ विशेषण और लाइये तो का समापत्ति का जो विषय है वो कैसा है एक बुद्धि उपक्रमा एक बुद्धि उपक्रमा का अर्थ है एक बुद्धि का जनक एक बुद्धि का हाँ एक बुद्धि का जनक मतलब का समापत्ति क्या है की चित्त को एक में लगाना है चित्त को किसने लगाना है एक में लगाना है तो एक विषय में जो चित्त लगेगा वो कैसा हो जाएगा एक हो जाएगा कैसा हो जाएगा तो एक बुद्धि उपक्रमा करते एक बुद्धि का जनक एक बुद्धि को करने वाला एक बुद्धि को करने वाला कौन होगा या किसके साथ अनु है एक बुद्धि उपक्रमा का लोका का विशेषण होगा तो एक बुद्धि को करने वाला कौन है विषय एक बुद्धि को करने वाला है? मतलब एक ज्ञान को करने वाला एक ज्ञान का मतलब एकाका वृद्धि को करने वाला किसको करने वाला हाँ एकाकार वृत्ति को एक वृत्ति कहा गया है यहाँ पर एक बुद्धि का जनक एक बुद्धि का मतलब एक बुद्धि को करने वाला कौन होगा विषय किसका विषय निर्वतर निर्वतर का समापत्ति का विषय कैसा है एक बुद्धि को करने वाला एक बुद्धि का जनक ही अर्थात्मा है या ही एव में है मतलब एक बुद्धि को ही करने वाला ही का अर्थ है एवो अर्थात्मा है अर्थात्मा का मतलब है यहाँ पर पदार्थ स्वरूप या पदार्थ अर्थात्मा का क्या है यहाँ पे पदार्थ पदार्थ तो ऐसा लगाएंगे निर्वितरिका समापत्ति का विषय निर्वितरिका समापत्ति का गवादी अथवा घटादी रूप पदार्थ विषय है गवादी अथवा घटादी रूप पदार्थ विषय है और वो विषय कैसा है एक बुद्धि का जनक है एक एक बुद्धि का जनत है अब ये शब्द देखेंगे अणुप्रचय विशेषात्मा अणुप्रचय विशेषात्मा का अर्थ लिख लो सूक्ष्म कारण से सूक्ष्म स्थूल परिणाम रूप सूक्ष्म कारण इस फूल परिणाम रूप सूक्ष्म कारण इस फूल परिणाम रूप है क्या है हाँ तो अब जो विषय होगा ना वो विषय जैसा होगा सूक्ष्म कारण का स्थूल परिणाम सूक्ष्म कारण का स्थल परिणाम कार्य होता है परिणाम कार्य होता है किसका परिणाम होता है कारण का जैसे मिट्टी का परिणाम घट कार्य घट कार्य है ना तो मिट्टी का परिणाम है और पट कार्य है वो किसका परिणाम है पर तो अब कार्य होता है परिणाम और कार्य स्थूल होता है कि सूक्ष्म होता है कार्य और तो कारण कैसा होता है सूक्ष्म होता है कारण की अपेक्षा कार्य स्थूल होता है अब पंक्ति लगा अनुचार विशेषात्मा का क्या हो गया सूक्ष्म कारण का स्थूल परिणाम अब अब दोबारा पंक्ति लगाएंगे ये पूरा सस्या का अर्थ है निर्वितरिका समापत्ति का गवादी अथवा निर्वितरिका समापत्ति का गवादी अथवा घटादी पदार्थ विषय होता है अणु तो、यहाँ पर अर्थात्मा का क्या अर्थ है पदार्थ निर्वितरिका समापत्ति का गवादी अथवा घटादि पदार्थ विषय होता है एक बुद्धि उपक्रमा हुआ एक बुद्धि का जनक होता है कौन हाँ वो विषय किसका विषय निर्वित समापत्ति का हाँ एक बुद्धि का जनक होता है तथा सूक्ष्म कारण का स्थूल परिणाम होता है सूक्ष्म कारण का स्थूल परिणाम कौन होता है विषय कारण सूक्ष्म होता है अच्छा अब ध्यान देंगे यहाँ पर गवादी या घटादी को विषय कहा गया है मतलब ये स्थूल विषय है जो तन मात्रा सूक्ष्म है वो यहाँ नहीं लेना है ना क्योंकि ये जो भूत है ना स्थूल भूत ये भौतिक गोवादी और घटादी पदार्थ जो भौतिक है इनको ही विषय बनाया गया है और भौतिक पदार्थ की अपेक्षा भी सूक्ष्म क्या है भूत, भूत। जिन तन मात्राओं से जिन भूतों की उत्पत्ति होती है वो भूत ये भूत है क्या नहीं, नहीं। ये दृश्य भूत तो क्या ये भौतिक पदार्थ है ये तो मिश्रण करके बने हुए है न तो वो भूत में लेना है भूतों का कारण तन भी नहीं लेनी है क्यूँकी यहाँ गोवादी घटादी का है ना तो सूक्ष्म विषय जिनका बनता है उसका वर्णन अगले सूत्र में आएगा आगे सूत्र में आएगा सविचारा निर्विचारा इनका विषय जो है सूक्ष्म कहा जाएगा जो अती वो उधर विषय बनेगा यहाँ स्थूल विषय बनता है अब भी देखेंगे पंक्ति लग जाएगा आपको क्या सा संस्थान विशेषा और वह संस्थान विशेष होता है कौन वो विषय निर्वित समापत्ति का, का जो विषय होगा वो उसका ध्यान होता है ना और वह संस्थान विशेष होता है संस्थान विशेष संस्थान समझेंगे ये संस्थान का अर्थ होता है वैसे अवयव संवेश समझते हैं अवयव सं विशेष है, अवयो की रचना अवयव संवेश अर्थ होता है अवय की रचना तो और वह संस्थान विशेष वाला एस आर्थ कर लेंगे क्या तो करेंगे संस्थान विशेष वाला मतलब अवय की रचना विशेष वाला अवयवों की रचना अवय की रचना विशेष वाला कौन वो लोक मतलब विशेष उसमें अवयवों की विशेष रचना है ना वह संस्थान विशेष वाला है या अवयव की रचना विशेष वाला है अवयवों की रचना विशेष वाला है अवयवों की रचना अलग अलग होती है ना सभी प्राणी में हाँ गो का अवयव गो का अवयव संस्थान अलग होता है महिष का अवयव संस्थान अलग होता है और मानव का अवयव संस्थान आ, और वह विषय विशे संस्थान विशेष वाला है अर्थात अवयव सं विशेष वाला है अवयव की रचना विशेष वाला है कौन वो विषय तथा भूत सूक्ष्म का साधारण धर्म है भूत सूक्ष्म का ध्यान देंगे तो जो कार्य होता है वो कारण का धर्म होता है कार्य किसका धर्म होता है जैसे तंतु से पट उत्पन्न होता है तो पट कार्य किसका धर्म हुआ तंतु का धर्म हुआ अब तंतु का धर्म हुआ तो किसी एक तंतु का धर्म हुआ या सभी तंतुओं का धर्म हुआ जितने तंतुओं से पट बनता है सभी तंतुओं का धर्म हुआ ना तो तंतु सभी तंतुओं का जो धर्म होगा उसे साधारण धर्म कहेंगे असाधारण कहेंगे सभी जिसने लिखा है साधारण धर्म भू सूक्ष्म का साधारण धर्म है भूस सूक्ष्म से लेना यहाँ पर सूक्ष्म कारण क्या लेना यहाँ पर हाँ सूक्ष्म कारण नाम होगा इसका सूक्ष्म कारण नाम की सूक्ष्म कारण का साधारण धर्म है सूक्ष्म कारण का धर्म है वैसे भूत सूक्ष्म का प्रयोग अधिकता से तरह के लिए होता योग है योग शास्त्र में कितने है सूक्ष्म का साधारण धर्म है मतलब सूक्ष्म कारण का साधारण धर्म है इसमें तंतु से पट उत्पन्न होता है पट क्या होगा वो तंतुओं का साधारण धर्म होगा अब देखो ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो कार्य होता है वो कारण से अतिरिक्त नहीं होता है जैसे मिट्टी से बना हुआ मिट्टी से अतिरिक्त है क्या नहीं. संतु से बना हुआ पद, से अतिरिक्त है क्या नहीं. तो यहाँ पर क्या शब्द है आत्मभूता तो आत्मभूता है ना तो आत्मभूतः हो जाएगा की यहाँ पर कारणभूपा क्या हो जाएगा हाँ वो कारण रूप होता है कौन हाँ कार्य विषय से क्या लिया विषय और वह विषय विसे संस्थान विशेष वाला है या अवय की रचना विशेष वाला है भूत सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म कारण का धर्म है कौन विषय विषय और वो आत्महुता आत्म करते करण रूप है और विषय से कार्य लिया है ना हाँ गवादी या घटागी या आत्महुता के बाद में पूर्ण विराम से आई है वाक्य समाप्त होता है इसमें स्त्री इस वास्तव के संस्करण में नहीं है विराम विराम पूर्ण विराम चाहिए अब देखेंगे और फलेन फलन व्यक्तन अन्मित स्व्यंजकांजन प्रादुर्भवती फ्यक्तन अन्मित फलो कार्य रूप कार्यदर्शनफलन कार्यदर्शन रूपल दर्शन मतलब ध्यान क्या लिखा हमें कार्यदर्शन कार्य दर्शन रूप फलेना व्यक्तना फलेना अनुमित व्यक्ति फलेन अनुमिता तो कार्य तो कार्य के ज्ञान रूप, रूप, तो रूप फल से व्यक्त कर होता है स्पष्ट अभिव्यक्त या स्पष्ट स्पष्ट क्या कार्य दर्शन रूप फल तो व्यक्त कार्य दर्शन रूप फल से अनुमित होता है व्यक्ति कार्य दर्शन रूप फल से अनुमान किया जाता है ध्यान देंगे तंतु से पट बना तंतु से पट कार्य की निष्पति हुई तो कार्य का दर्शन हो गया जब तंतु से पट कार्य की निष्पत्ति होती है तब किसका ज्ञान हुआ पटकार्य का तंतु से पट कार्य की निष्पत्ति हुई तो किसका ज्ञान हुआ पट का तो कार्य दर्शन कर कार्य का ज्ञान तो कार्य का ज्ञान ही फल है मतलब कार्य के ज्ञान रूप फल से या कार्य के ज्ञान से अनुमित होता है क्या अनुमित होता है कि कार्य कारण का धर्म है क्या अनुमित होता है कार्य कारण का धर्म है संतुओं से पट बना तो पट कार्य का ज्ञान हुआ तो उससे क्या मालूम होगा कि ये कार्य किसका धर्म है कारण का धर्म है मिट्टी से घट बना तो क्या मालूम होगा की ये ये घट कार्य किसका धर्म है अच्छा तो ये अनुमिताकर से ज्ञाता अनुमित होता है या ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है कारण कार्य दर्शन रूप फल से क्या ज्ञात होता है कि कि यह कारण का धर्म है सूक्ष्म कारण का धर्म है ये और दूसरा क्या ज्ञात होता है कि की होता कि ये कारण रूप ही है ये क्या है हाँ ये भी किससे ज्ञात होता है कार्यदर्शन रूप फल से ज्ञात होता है कि कार्य कारण रूप है घट को उठा के देखो वो मिट्टी से अतिरिक्त है क्या पट को उठा के देखो तंतु से अतिरिक्त है क्या तो कार्य दर्शन रूप फल से दो बातें ज्ञात होती हैं क्या ज्ञात होती हैं? कि भूत सूक्ष्मों का साधारण धर्म है और वो कार्य क्या है वो कारण रूप है अच्छा स्वा व्यंजकाजना प्रादुर्भवती ये किसको सब विषय को ही बता रहे हैं कार्य को ही बता रहे है जो निर्वित समापत्ति का विषय है न कार्य उसको ही बता रहे हैं स्वांज कांजन अर्थ है क्या शब्द है यहाँ पर इसका अर्थ लिख लो के कारण कलापेन व्यक्त स्व्यंजक का कारण कलापेन व्यक्त क्या स्व्यंजक का कारण कलापेन व्यक्त उसने दिया है अच्छा तो ऐसा देखेंगे घट की उत्पत्ति और घट की जैसे कि तर्क संग्रह में क्या लक्षण है समवायीकरण का यत संवेतम यत संवेतम जिसमें संवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो वो कार्य पहले से विद्यमान मानते नहीं है नहीं नैयायिक पहले क्या मानते हैं कार्य का हाँ। कार्य का अच्छा का है है ठीक मतलब नहीं आई क्या है कि कार्य की उत्पत्ति के पहले कार्य का राग मानते हैं मतलब कार्य पहले नहीं रहता है कार्य का अभाव रहता है कहीं और सांख्य और योग शास्त्र ये क्या है सत्कार्यवादी है इसके अनुसार कार्य क्या है उत्पत्ति से पहले रहता है इसे दिल से तेल निकालते हैं ना तो तेल पहले से तिल में विद्यमान रहता है तो उसको अव्यक्त होता है तो जैसे अंधेरे में घट रखा हो तो प्रकाश के द्वारा वो उस वो क्या होगा नया उत्पन्न होगा क्या अव्यक्त हो जाएगा ना तो वैसे ही कहते हैं कि ये कारण के द्वारा कार्य अव्यक्त हो जाता है कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है जब विद्यमान रहता है तो उसकी क्या होती कारण के द्वारा अभिव्यक्ति तो पंक्ति लगाएंगे स्वा व्यंजकांजना का अर्थ है अपने व्यंजक व्यंजक का अर्थ व्यंजक कारण अर्थ है अभिव्यक्ति के कारण अपने अभिव्यक्ति के कारण श्वास लेना यहाँ पर कार्य है ना? कि अपनी अभिव्यक्ति के कारण समूह से कारण कलाप करते कारण समूह कारण कलाप का क्या है जैसे घटकी उत्पत्ति में दंड चक्र शिवर कुलाल अनेक कारण होते हैं ना तो कारण कलाप करता है कारण समूह अपनी अभिव्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के कारण समूह से अभिव्यक्त होते हुए व्यक्त है ना तो व्यक्ता सन ऐसा कर लेना अपनी अभिव्यक्ति के कारण समूह से अभिव्यक्त होते हुए अभिव्यक्त होते हुए प्रकट होता है ऐसा कर लेना राजू रोह का क्या होगा प्रकट होता है अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होता हुआ प्रकट होता है कौन प्रकट होता है अच्छा क्या धर्मांतरों उदय तिरुभवती अब ध्यान देना मिट्टी से क्या प्रकट हो गया घट और तंतु से क्या प्रकट हो गया और यहाँ कार्य के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया है ना भू सूक्ष्म साधारणों धर्मा किया ना प्रयोग अच्छा और धर्मांतरो उदय ध्यान देंगे कि तंतु की अपेक्षा धर्मांतर क्या था पट पट के पट था और की अभी अच्छा धर्मांतर फिर क्या हो जाएगा तंतु हो जाएगा और ना और ऐसा समझना का की अभी अच्छा धर्मांतर क्या है दुण। घट दुण। और घट की अभी अच्छा धर्मांतर कपाल मतलब मिट्टी से घट बना घट फूट कर फिर क्या हो जाएगा कपाल तो क्या धर्मांतरों उदय और अन्य धर्म का उदय होने पर अन्य धर्म का उदय होने पर या अन्य धर्म के आने पर अन्य धर्म कौन हुआ कपाल और अन्य धर्म के आने पर घट कार्य हो जाता है और अन्य धर्म के आने पर अन्य धर्म कपाल के आने पर घट कार्योहित हो जाता है वह ऐसा धर्म अवयवी की उच्चते वह या धर्म में अवयवी इस नाम से कहा जाता है धर्म किस नाम से कहा जाता है अवयवी नाम से कहा जाता है तो ये जो कार्य को कारण का धर्म कहा है और वो कार्य क्या होता है अवयवी अनेक तंत्रों से क्या बनता है तो पट क्या हो गया अवयी और, और तंतु क्या हो गए अवयो हो गए मृतिका से क्या बनता है घट है और कभी घटका न्याय ग्रंथों में क्या आता है कपाल, कपाल। वेदांत ग्रंथों में तो मृतिका कहते मिट्टी का घट का उपादान कारण है तो बात एक ही है ऐसा कहते हैं जो तो बड़े बड़े घट होते हैं ना खूब बड़े बड़े वो तो एक साथ मिट्टी से बनाए जाते हैं और छोटे में जो बड़े मुंह वाले घट है ना वो तो ऐसा दो दो को जोड़कर बनाते, जोड़ बनाते हैं और छोटे मुंह वाले एक साथ बनाए जाते हैं तो ये सारी का समझ लेंगे <laughs> वही ये तो कभी घट का कारण कपाल और घट का कारण मृत्यु का दोनों बात सही है ऐसा तो ये वहां पर कपाल क्या हो जाएंगे अवयवी और घट क्या हो जाए नहीं कपाल हो जाएगा अवयव दो कपाल हो गए अवयव और घट क्या हो गया अवयवी हो गया तो अवयव अवयी हुआ ना तो वह या धर्म में कारण साकार से वह कौन जो पूर्व में कह कहा गया पूर्व में कहा गया यह धर्म में औ कहा जाता है किसका धर्म में कारण का धर्म में इस प्रकार कहा जाता है अब भी देखेंगे यह असौ एकाचा यह असौ एकाचा महन चा खचा महन चाणिया क्रिया धर्म क्या अनित्याचा तेन अवयवीना व्यवहारा क्रियंत अवयवी को बता रहे हैं जो या एक है अब जो ध्यान देना जिन तत्वों से पट बनता है उन सभी तत्वों को एक ऐसा कह सकते तो हैं? नहीं तत्वों से पट बनता है, तो पटकू आप एक कह रहे हैं कि उन सभी तत्वों को एक कह रहे हैं आप कि जो या असो जो या एक है जो या एक है महान कर बड़ा है और छोटा है कोई वस्तु बड़ी होती है कोई वस्तु हाँ जो या एक है बड़ा है छोटा है स्पर्श वाला है कैसा है हाँ यहाँ यहाँ भी समझ लेना स्पर्श वाला रूप वाला गंड वाला कुछ भी कह सकते हैं स्पर्श वाला है क्रिया धर्म का क्या और क्रिया रूप धर्म वाला है कैसा है क्रिया रूप धर्म वाला है क्या अनित और अनित है और अनित ध्यान देना जो एक है बड़ा है छोटा है बड़ा हो मतलब कोई वस्तु बड़ी होगी कोई छोटी होगी या किसी की अपेक्षा बड़ी किसी की अपेक्षा तो दोनों कह सकते हैं किसी की एक ही वस्तु को बड़ा भी कहा जा सकता है और छोटा भी कहा जा सकता एक के है एक की अपेक्षा जी वह बड़ी है तो दूसरे की अपेक्षा छोटी है जो या एक है बड़ा है छोटा है स्पर्श वाला है तथा क्रियारूप धर्म वाला है और अनिप्ट है तो वो बताइए अवयव होगा की अवयवी होगा अवय होगा ना तो कहते हैं उस अवयोगी के द्वारा व्यवहार किए जाते हैं तेन अवयिना उस अवयोगी के द्वारा व्यवहार किए जाते हैं या उस अवयोगी के द्वारा कार्य किए जाते हैं उस अवयोगी के द्वारा कार्य किया, जैसे कि शरीर का आच्छादन करना देह का आच्छादन करना ठंडी का निवारण करना ये किससे किया जाता है अवयवी से अवयोगी क्या है यहाँ यहाँ अवयोग से कर सकते जैसे कि ठंडी का निवारण करते हैं देह का आच्छादन करते हैं देह का आच्छादन एक कार्य है ठंडी का निवारण करना कार्य है तो ये कार्य किससे होंगे अवयोगी से होंगे अवयोग से होंगे अच्छा जैसे जल लाना है तो ये घट अवयोगी से होगा की उसके अवयोग से होगा तो कहते हैं उस अवयोगी के द्वारा व्यवहार किए जाते हैं मतलब कार्य किए जाते हैं कार्य से यहाँ पर व्यवहार से कार्य वाचिक और वो काय दोनों ले सकते हैं अब ध्यान देना बात ये आ रही है कि ये जो समापत्ति का वर्णन चल रहा है ना तो पहले कौन सी समापत्ति थी सवितर का और बाद में आई निर्वितर का तो दोनों समापत्तियों का ढ़े यहाँ पर स्कूल विषय बताया गया दृश्य विषय दृश्य कार्य और आगे जो समापत्ति आएगी सविचारा निर्विचारा उसका अतिद्रीय सूक्ष्म विषय आएगा आगे जो कही जाएगी सविचारा निर्विचारा समापत्ति उसका ध्येय विषय क्या होगा अतीन्द्रीय सूक्ष्म और अभी जो सवितर का और का समापत्ति कही गई इसका विषय कैसा है स्कूल है वो तो अवयोगी है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या है अवयोगी है ध्यान देंगे कुछ ये बौद्ध दार्शनिक क्या है कि अवयोग से अतिरिक्त अवयोगी को नहीं मानते अवयोग से अतिरिक्त अवयोगी को नहीं मानते और यहाँ पर क्या है शांति के साथ में अवयोग से अतिरिक्त औयोगी माना जाता है क्यों बोला जो यहाँ एक है एक कौन है अवयोगी को एक कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते अवयवार अवयव से हो सकता है क्या ऐसा <laughs> तो बौद्ध विद्वान अवयवी को नहीं मानते हैं तो उनकी बात आती है बौद्ध विद्वान कहते हैं कि अवयों के समूह से अतिरिक्त अवयोगी नहीं है के समूह से अतिरिक्त अवयोगी नहीं है ऐसा उनका कहना है तो जो अवयव के समूह से अतिरिक्त तो अवयोगी नहीं है तो फिर जब जो अतिरिक्त एक अवयोगी है ही नहीं तो उसको एक ऐसा कैसे बनेगा नहीं और फिर वो एक है ऐसा इस ज्ञान को क्या कहना पड़ेगा यथार्थ या मिथ्या बौद्धों के अनुसार जो बौद्ध एक अवयोगी बौद्धों का कहना है अवयव के समूह से अतिरिक्त अवयोगी नहीं।, नहीं है अवयव के समूह से अतिरिक्त यदि अवयोगी हो तो वो एक कह सकते हैं तो जो अवयव के समूह से अतिरिक्त अवयोगी नहीं है तो फिर उसको एक समझना तो ज्ञान होगा बुद्धों के अनुसार मिथ्या ज्ञान ही हो जाएगा <laughs> वो यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाएगा ऐसा तो पर बौद्ध मत की थोड़ा समीक्षा करते हैं प्रसंगानुसारुनः अवस्तुका विशेषा ये मत मतलब पुनः अवस्तुका सह प्रचय विशेषा जिस बौद्ध विद्वान के मत में पुनः पुनः मते पुनः जिस बौद्ध विद्वान के मत में सह प्रचय विशेषा अवस्तुका प्रचय विशेषा कर प्रचय विशेषा का क्या है सह सरुनाम चल रहा है ना पूर्व का बोधक पूर्व का परामर्शक तो पूर्व में अवयवी आ रहा है ना तो प्रचय विशेषा से क्या लेना है अवयवी कि वह अवयवी अवस्तुका अवस्तुका का अवास्तविक है अवयविक कैसा है अवास्तविक है अवयवी है अवास्तविक दो दो के यहाँ जो है परमाणु तो सूक्ष्म मान्य है लेकिन और कोई कार्य मान्य नहीं है परमाणु फिर ही सब कुछ उनके अनुसार परमाणु अवयव है उनका पुन ही सब कुछ है देखना पुनः पुनः बौद्ध दार्शनिक के मत में सवस्तु आव, का हुआ? अवयवी, अवास्तविक है लगी पंखी हाँ अवास्तविक है मतलब यथार्थ नहीं है मिथ्या है ठीक है हाँ यथार्थ नहीं है अवास्तविक है मिथ्या है समझ लेना अब क्या सूक्ष्म कारणम अनुपल अनुपलब्ध में न और उसके अनुसार के शब्द क्या है कि परमाणु है ना तो परमाणु कैसा है सूक्ष्म कारण है. और सूक्ष्म कारण परमाणु वहाँ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा और सूक्ष्म अनुपलभ्य अदृश्य और सूक्ष्म अदृश्य है अदृश्य अर्थात अग्रह है अदृश्य अर्थात अग्रह है मतलब प्रत्यक्ष के अयोग्य और सूक्ष्म कारण प्रत्यक्ष के अयोग्य है यहाँ दो बताई दो बातें कही गई कि सुना जिस बौद्ध दार्शनिक के मत में वह अवयोगी अवास्तविक है एक बात हो गई और सूक्ष्म कारण प्रत्यक्ष के अयोग्य प्रत्यक्ष के हाँ तो कारण का प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है और का, और वो कार्य वास्तविक है क्या अवयोगिक सूक्ष्म कारण का प्रत्यक्ष नहीं होगा और कार्य वास्तविक है नहीं तो फिर सत्य आया ना तो सत्य से लेना है सत्य मत सत्य से क्या लेना है सत्य मत उसके मत में ध्यान देंगे जो कहता है ना ये प्रचय ऐसा अवस्तु का अवयवी अवास्तविक है तो उसके मत में अवयोगी है तो तस्वे तस्व मत अवयवी अवयोगी अभाव उसके मत में अवयोगी का अभाव होने से उसके मत में अवयोगी का अभाव होने से ध्यान देंगे ध्यय वस्तु के रूप में जो ज्ञान होगा ध्य वस्तु जैसी है तो ध्यय वस्तु के रूप में स्थित जो ज्ञान होगा वो ज्ञान कैसा होगा वास्तविक होगा वो ज्ञान कैसे होगा हाँ जैसे ध्य दे वस्तु है वहाँ पर रज्जु और वहाँ पर सर्प के आकार का ज्ञान हो तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे मिथ्या कहेंगे ना तो ध्यय वस्तु जैसी है वैसा ही ज्ञान होना तो यथार्थ ज्ञान होगा अब ध्यान देंगे तो ध्येय दे अवयोगी है उसके मत में तो फिर ध्यय अवयोगी के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहेंगे मिथ्या ज्ञान होगा ना से उसके मत में अवयोगी का अभाव होने से अवयोगी अभाव रूप प्रतिष्ठम अतदिथम करते है ज्ञान विषय कि अवयोगी है क्या जब यदि ध्य विषय अवयोगी हो तो उसके रूप से ज्ञान विद्यमान हो सकता है यावयोगी है ही नहीं तो उसके, से उसके से से से से रूप से ज्ञान विद्यमान होगा तो पंक्ति लगाना उसके मत में अवयोगिक विद्यमान ज्ञान विख्या ज्ञान होगा ध्य विषय रूप से अविद्यमान ज्ञान क्या होगा हाँ दोबारा लगाएंगे उसके मत में अवयोगिका भाव होने से ध्य विषय रूप से अविद्यमान से अविद्यमान अवयोगी का ज्ञान ध्य विषय रूप से अविद्यमान अवयवी का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ऐसे पंखी लगाएंगे ध्य विषय रूप से अविद्यमान कौन होगा अवयोगी उस अवयोगी का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है अच्छा या ध्य विषय रूप से अविद्यमान अवयोगी का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है इकीकत इस प्रकार प्राय सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही हो जाते हैं या इस प्रकार प्राय सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही प्राप्त होते हैं सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही प्राप्त होते हैं कि जितने ज्ञान हो रहे हैं ना ये दृष्ट पदार्थों के ज्ञान वो ज्ञान कैसे हो जाएंगे हाँ क्योंकि जो जो वस्तु नहीं है उस उसके ज्ञान को क्या कहेंगे? मिख्या ज्ञान जो वस्तु नहीं है जैसे रज्जु में सर्क नहीं है बिद्धु में नहीं है फिर वहाँ सर्फ का ज्ञान क्या होगा <laughs> तो वैसे अवयोगी है ही नहीं और फिर अवयोगी का ज्ञान कैसा होगा <laughs> हाँ मिथ्या ज्ञान होगा ये बौद्ध मत आया अब पर थोड़ा आक्षेप करते हैं अच्छा दादा क्या तो पर हाँ यहाँ से आए से से तस्वीर अभिकल पे तो अच्छा ये पंक्ति हो जाने तो फिर बता देंगे ठीक है हो जाने दो विषय है बता देंगे आपको उसी समय बोल लेते तो हो जाने तदाचा और तब तदाचाठ है सम्यक ज्ञानम अपनी किमत विषयाभावात ये सिद्धांत ही बोल रहा है की विषयाभावात सम्यक ज्ञानम अपनी किम सियात और तब विषय का अभाव होने से सम्यक ज्ञान भी क्या होगा सम्यक ज्ञान भी जब विषय का अभाव होने से सम्यक ज्ञान भी क्या होगा मतलब यहाँ पर प्रश्न नहीं है बल्कि यह खेप है कि सम विषय का भाव होने से सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा विषय का भाव होने से सम्यक ज्ञान कोई भी नहीं होगा विषय का भाव होने से सम्यक ज्ञान भी नहीं। कोई नहीं।, नहीं होगा ये प्रश्न किसने उठा दिया सिद्धांति ने कि विषय का भाव होने से सम्यक ज्ञान भी क्या हो सकता है साथ कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है और इसको फिर बता रहे हैं सिद्धांति यद यद उपलब्ध थे कि जो जो उपलब्ध होता है या जो जो ज्ञात होता है तट तर अवयत्व जो जो ज्ञात होता है वह सब अवयवित्व से युक्त होता है वो सभी मतलब जो जो ज्ञात होता है वो वह हुआ अवयवित्व से युक्त होता है अर्थात हुआ हुआ अवयवी होता है जो भी ज्ञात हो रहे हैं सभी क्या है हाँ अवयवित से युक्त होता है या अवयवी होता है की जो जो ज्ञात होता है वह हुआ अवयवी होता है ये बात ठीक है ना तो कैसे ही अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता है जो जो ज्ञात होता है वो सब क्या होता है अवयोगी होता है तस्मात कर उस कारण से अस्थि अवयोगी तस्मात अस्थि अवयोगी उस कारण से अवयोगी सिद्ध होता है अवयोगी तो कौन सा अवयोगी यह मह महत्ववादी व्यवहार अपन्ना जो महत्ववादी व्यवहार जो महत्ववादी व्यवहार का विषय होता है तो महत्वादी व्यवहार का विषय कैसे देखो पहले बताया यो अशुभ एकाचा महान चा, चा ये एक महान है तो ये क्या हुआ कि महत्व व्यवहार का विषय हुआ और अणियान तो ये व्यवहार का विषय हुआ तस्मात उससे या सिद्ध होता है कि अवय अवयवी अस्ति अवयवी है जो महत्ववादी व्यवहार का का विषय होकर या जो महत्वादी व्यवहार को प्राप्त होता है महत्ववादी व्यवहार को प्राप्त होता है तथा निर्वितर निर्वितया समापत्ति निर्वितर का समापत्ति का विषय होता है यहाँ समापत्ति के आगे क्या पाठ है निर्वितर निर्वित निर्वितया ऐसा पाठ है, है? निर्वितर ऐसा पाठ होना चाहिए बना लो हाँ बना लो उससे यह सिद्ध होता है उससे यह हो सिद्ध, सिद्ध होता है कि जो महत्ववादी व्यवहार को प्राप्त होकर निर्वित समापत्ति का विषय होता है वह औोगी है वह औोगी तस्मात कर उससे यह जोड़ लेगा उससे यह सिद्ध होता है उससे यह सिद्ध होता है कि जो महत्ववादी व्यवहार को प्राप्त होकर के निर्भित समापत्ति का विषय होता है वह औयोगी है जो निर्भतर का समापत्ति का विषय होगा वह औयोगी है और जो महत्ववादी व्यवहार को प्राप्त होगा वो योगी है वो यो कहते ना ये महान है महत्व व्यवहार मतलब या महान है ऐसा व्यवहार, ये व्यवहार हुआ ना और यह अणु है इस प्रकार व्यवहार को जो प्राप्त होता है वो क्या है और ये है इतना कर दिया की कल से पाठ सभी लोग समझ सकेंगे ऐसा कल से काफी समझ में आना चाहिए समझ में क्यों थोड़ा बदल है ना जैसे हाँ तो विषय थोड़ा बदल रहा है और समझ में आएगा कल से सबको अभी अब की बात कल बता दो आर्मी में ही लेकिन आप पूछेंगे ठीक है आर्मी को, फूर फूर में गोम पूर्ण मद पूर्ण मेरम पूर्ण पूर्ण मच्छे पूर्ण पूर्णा